श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद बयानबे इक्कीस सितंबर अठारह सौ श्री रामकृष्ण का ज्ञानोन्माद तथा जाति विचार श्री रामकृष्ण श्रीमती राधिका को प्रेमोन्माद था और भक्ति का उन्माद भी है जैसे हनुमान को हुआ था सीता जी को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखकर वे रामचंद्र को मारने चले थे एक और ज्ञानोन्माद है एक ज्ञानी को मैंने पागल की तरह देखा था काली मंदिर के प्रतिष्ठा के कुछ ही समय बाद की बात है लोगों ने कहा वह राममोहन राय की ब्राह्म सभा का एक आदमी था एक पैर में फटा जूता था हाथ में बांस की पतली छड़ी और एक हंडी और आम का पौधा गंगा जी में उसने डुबकी लगाई फिर काली मंदिर में गया फल्धारी उस समय काली मंदिर में बैठा था वह मस्त होकर स्तवाठ करने लगा छों छौ खटवांग धारणी आदि कुत्ते के पास पहुंचकर उसने उसके कान पकड़ उसका जूठा खाया कुत्ते ने कुछ भी ना किया मेरी भी उस समय यही अवस्था हो चली थी मैं हृदय के गले से लिपट कर कहने लगा क्यों रे हृदय क्या मेरी भी यही दशा होगी मेरी उन्माद अवस्था थी नारायण शास्त्री ने आकर देखा कंधे पर एक बाँस रखकर कर टहल रहा था तब उसने आदमियों से कहा आहा इसे तो उन्माद हो गया है उस अवस्था में जाति का कोई विचार नहीं रहता था एक आदमी नीच जाति का था उसकी स्त्री साग बनाकर भेजती थी और मैं खाता था काली मंदिर में कंगले खा जाते थे मैं उनकी जूठी पतले सिर पर और मुंह में छुआता था हलधारी ने तब मुझसे कहा तू कर क्या रहा है कंगालों का जूठा तूने खा लिया अरे तेरे बच्चों का अब विवाह कैसे होगा तब मुझे बड़ा गुस्सा आया हलधारी मेरा दादा लगता था परंतु इससे क्या मैंने कहा क्यों रे तू यही गीता और वेदांत पढ़ता है यही तो लोगों को सिखलाता है ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या तूने खूब सोच रखा है मेरे लड़के बच्चे भी होंगे आग लगे ऐसे तेरे गीता पढ़ने में मास्टर से देखो सिर्फ पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होता बाजे के बोल आदमी कस खूब सकता है परंतु हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल है श्री रामकृष्ण फिर अपने ज्ञानोन्माद अवस्था का वर्णन कर रहे हैं सेजो मथुर बाबू के साथ कुछ दिन नाव पर खूब सैर की उसी यात्रा में नौदीप भी गया था बजरे में देखा केवट खाना पका रहे थे उसके पास मैं खड़ा हुआ था सेजो बाबू ने कहा बाबा वहाँ क्या कर रहे हो मैंने हंसकर कहा ये केवल बड़ा अच्छा खाना पका रहे हैं सेजो बाबू समझ गए कि ये अब मांग भी खा सकते हैं इसलिए कहा बाबा वहाँ से चले आओ परंतु अब वैसा नहीं होता वह अवस्था अब नहीं है अब तो ब्राह्मण हो आचारी हो श्री ठाकुर जी का प्रसाद हो तभी खा सकता हूँ कैसी कैसी अवस्थाएँ सब पार हो गई है कमार पुकर के चीने साखरी और दूसरे दूसरे जोड़ वालों से मैंने कहा देखो तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बस एक बार उनका नाम लो सबके पैर भी पढ़ने चला था तब चीने ने कहा अरे तेरा यह पहला अनुराग है इसीलिए यह संभाव आया है पहले पहल आंधी के आने पर जब धूल उड़ती है तब आम और इमली सब एक जान पड़ते हैं कौन सा आम है और कौन सी इमली यह समझ में नहीं आता एक भक्त यह भक्त का उन्माद प्रेम का उन्माद या ज्ञान का उन्माद अगर संसारी आदमी को हो तो भला कैसे चल सकता है श्री रामकृष्ण संसारी भक्तों को देखकर योगी दो तरह के होते हैं एक व्यक्त योगी और दूसरे गुप्त योगी संसार में गुप्त योगी होते हैं उन्हें कोई समझते नहीं संसारी के लिए मन से त्याग है बाहर से नहीं राम आपके बच्चों को फुसला कर समझाने वाली बात है संसारी ज्ञानी हो सकता है पर विज्ञानी नहीं हो सकता श्री राम कृष्ण वह अंत में चाहे तो विज्ञानी हो सकता है पर जबरन संसार छोड़ना अच्छा नहीं राम केशव केशवसेन कहते थे उनके पास आदमी इतना क्यों जाते हैं एक दिन चुपचाप चुभो देंगे तब भागना होगा श्री राम कृष्ण चुभो क्यों दूंगा मैं तो आदमियों से कहता हूँ यह भी करो और वह भी करो संसार भी करो और ईश्वर को भी पुकारो सब कुछ छोड़ने के लिए तो मैं कहता नहीं हंसकर केशव सैन ने एक दिन लेक्चर दिया कहा हे ईश्वर ऐसा करो कि हम लोग भक्ति नदी में गोते लगा सकें और गोते लगाकर सच्चिदानंद सागर में पहुंच जाएँ स्त्रियां सब चिक की ओट में बैठी थीं मैंने केशव से कहा एक ही साँस सब आदमियों के गोते लगाने से कैसे होगा तो इन लोगों स्त्रियों की दशा क्या होगी कभी कभी किनारे पर लग जाया करना फिर गोते लगाना फिर ऊपर आना केसव और दूसरे लोग हंसने लगे हाजरा कहता है तुम रजोगुणी आदमियों को बड़ा प्यार करते हो जिनके रुपया पैसा मान मर्यादा खूब है मगर ऐसी बात है तो हरीश लाटू इन्हें क्यों प्यार करता हूँ नरेंद्र को क्यों प्यार करता हूँ उसके तो भूना भाटा खाने को नमक भी नहीं है श्री रामकृष्ण कमरे से बाहर आए मास्टर से बातचीत करते हुए झाऊ तल्ले की ओर जा रहे हैं एक भक्त गढ़ुआ और अंगोछा लेकर साथ साथ जा रहे हैं श्री राम कृष्ण कलकत्ते में आज चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे इसी की बातें हो रही हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से राम सब रजोगुण की बातें कह रहा है इतने अधिक दाम खर्च करके बैठने की क्या जरूरत है बाग्स का टिकट न लिया जाए श्री रामकृष्ण का यह उपदेश है श्री रामकृष्ण श्रीयुक्त महेंद्र मुखर्जी की गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर से कलकत्ता आ रहे हैं आज रविवार है 21 सितंबर अठारह दिन के पाँच का समय है गाड़ी में महेंद्र मुखर्जी मास्टर और दो एक व्यक्ति और हैं गाड़ी के कुछ बढ़ते ही ईश्वर चिंतन करते हुए श्री राम भाव समाधि में भग्न हो गए बड़ी देर के बाद समाधि छुटी श्री राम कृष्ण कह रहे हैं हाजरा भी मुझे शिक्षा देता है कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं मैं पानी पीऊँगा बाह्य संसार में मन को उतारने के लिए समाधि के भंग होने पर प्रायः श्री राम कृष्ण यह बात कहते थे महेंद्र मुखर्जी मास्टर से तो कुछ जलपान के लिए मंगा लिया जाए मास्टर नहीं इस समय ये ना खाएंगे श्री राम कृष्ण भावस्थ मैं खाऊंगा और सोच भी जाऊंगा। हाथी बागान में महेंद्र मुखर्जी की आटे की चक्की है उसी कारखाने में श्री राम कृष्ण को लिए जा रहे हैं वहाँ जरा देर विश्राम करके स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नामक दे, नाटक देखने जाएंगे महेंद्र का मकान बाग बाजार में है श्री मदन मोहन जी के कुछ उत्तर तरफ श्री राम कृष्ण को उनके पिता नहीं जानते इसलिए महेंद्र उन्हें घर नहीं ले गए उनके भाई प्रियनाथ भी श्री राम कृष्ण के भक्त हैं महेंद्र के कारखाने में तख्त पर दरी बिछी हुई है उसी पर श्री राम कृष्ण बैठे हुए ईश्वर प्रसंग कर रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर और महेंद्र से चैतन्य चरितमृत सुनते हुए हाजरा कहता है यह सब शक्ति की लीला है इसके भीतर विभू नहीं है विभू को छोड़कर शक्ति कभी रह सकती है यहाँ के मत को उलट देने की चेष्टा मैं जानता हूँ ब्रह्म और शक्ति अभेद है जैसे जल और उसकी हिम शक्ति अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति वे विभू के रूप से सर्वभूतो में विराजमान है परंतु कहीं उनकी शक्ति का अधिक और कहीं कम प्रकाश है हादरा यह भी कहता है ईश्वर को पा जाने पर उन्हीं की तरह मनुष्य षडैश्वर्यशाली हो जाता है सदैश्वर्य रहेंगे जरूर फिर वह उन्हें अपने काम में लाए या ना लाए मास्टर सदैश्वर्य मुट्ठी में रखने चाहिए सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण हास्य हाँ मुठ्ठी में रहने चाहिए कैसी हीन बुद्धि है जिसने ऐश्वर्य का कभी भोग नहीं किया वह ऐश्वर्य ऐश्वर्य चिल्लाकर अधीर होता है जो शुद्ध भक्त है वह कभी ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना नहीं करता श्री राम कृष्ण शौच को जाएंगे महेंद्र ने गडवे में पानी मंगवाया और गड़वे को खुद हाथ में ले लिया श्री राम कृष्ण को साथ लेकर मैदान की ओर जाएंगे श्री राम कृष्ण ने सामने मड़ी को देखकर महेंद्र से कहा तुम्हें न लेना होगा इन्हें दे दो मड़ी गडवा लेकर श्री राम कृष्ण के साथ कारखाने के भीतर वाले मैदान की ओर गए हाथ मुग्ध हो चुकने के बाद श्री राम मास्टर से कह रहे हैं क्या संध्या हो गई संध्या होने पर सब काम छोड़कर इस पर चिंतन करना चाहिए यह कहकर श्री राम कृष्ण हाथ के, के रोए देख रहे हैं गिने जा सकते हैं या नहीं रोए अगर ना गिने जा सके तो समझना चाहिए कि संध्या हो गई श्री राम कृष्ण बीडन स्ट्रीट में स्टार थिएटर के सामने आ गए रात के साढ़े आठ बजे का समय होगा साथ में मास्टर बाबू महेंद्र मुखर्जी तथा दो एक भक्त और हैं टिकट खरीदने का बंदोबस्त हो रहा है नाट्यागार के मैनेजर श्री उदगिरीश घोष कुछ कर्मचारियों के साथ श्री राम कृष्ण के गाड़ी के पास आए स्वागत करके आदरपूर्वक उन्हें ऊपर ले गए गिरीश बाबू ने श्री राम कृष्ण का नाम सुना था वे चैतन्य लीला अभिनय देखने के लिए आए हैं यह सुनकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ है श्री रामकृष्ण को लोगों ने दक्षिण पश्चिम वाले बाक्स में बैठाया पीछे बाबू तथा और भी दो एक भक्त बैठे रंगमंच में बत्ती जल गई नीचे बहुत से आदमी बैठे हुए थे श्री राम कृष्ण की बाई और ड्राफसिन दिख पड़ रहा है कितने ही बाक्सों में भी आदमी आ गए हैं बाक्स के पीछे से हवा करने के लिए एक एक पंखा झलने वाला नौकर है श्री रामकृष्ण को भी हवा करने के लिए गिरीश आदमी ठीक कर गए रंगमंच देखकर कर श्री राम कृष्ण को बालकों की तरह प्रसन्नता हुई है श्री राम कृष्ण मास्टर से हंसते हुए वाह यहाँ तो बड़ा अच्छा है आकर बड़ा अच्छा हुआ बहुत से आदमियों के एक साथ होने से उद्दीपन होती है तब मैं यथार्थ ही देखता हूँ कि वे ही सब कुछ हुए हैं मास्टर जी हाँ श्री राम कृष्ण कितने लोग यहाँ कितने कितना लेगा मास्टर जी कुछ ना लेंगे आप आए हैं इसलिए उन्हें बड़ा हर्ष है श्री राम कृष्ण सब माँ का महात्म है ड्राफ सिन उड़ गया एक साथ ही दर्शकों की दृष्टि रंगमंच पर पड़ी पहले पाप और छह रिपियों की सभा थी फिर अरण्य मार्ग में विवेक वैराग्य और भक्ति की बात थी भक्ति कह रही है नदियाँ में गौरांग ने जन्म ग्रहण किया है इसलिए विद्याधारियों और ऋषि मुनि छन्न वेश धारण कर उनके दर्शन करने जा रहे हैं विद्याधरियों और ऋषि मुनि गौरांग को अवतार मानकर उनकी स्तुति कर रहे हैं श्री राम के संघे देखकर भाव में विभोर हो रहे हैं मास्टर से कह रहे हैं आहा देखो कैसा है विद्याधरियाँ और ऋषि मुनि गा श्री गौरांग की स्तुति कर रहे हैं पुरुषगण केशव कुरुकरुणादी ने कुकाननचारी स्त्रियां माधव मनमोहन मोहन, मोहन मुरलीधारी सब मिलकर हरि बोल हरिबोल हरिबोल हरिबोल मन अमार पुरुष ब्रजकिशोर काली हर कातर भय भंजन स्त्रियां नयन बाका बाका पाका राधिका हृदिरंजना पुरुष गोवर्धन धारण वन कुसुम भूषण दामोदर कंस दर्पण हारी स्त्रियाँ श्याम रास रस विहारी सब हरि बोल हरि बोल हरिबोल मन अमार विद्याधरियों ने जब गाया नैन बाका भाका सिख पाखा राधिका हृदि रंजन तब श्री राम कृष्ण गंभीर समाधि में भग्न हो गए कंसर्ट में कई वाद्य एक साथ बज रहे हैं श्री राम कृष्ण को कोई होश नहीं जगन्नाथ मिश्र श्री गौरा के पिता के घर एक अतिथि आए हैं बालक निमाई अपने साथियों के साथ आनंदपूर्वक गा रहे हैं अतिथि आँखें मुन भगवान को भोग लगा रहे हैं निमाई दौड़कर अतिथि के पास पहुँचे और अतिथि के नैवेद्य को खाने लगे अतिथि समझ गए कि ये ईश्वर के अवतार हैं वे दस अवतारों की स्तुति को बालक के सामने पढ़कर उसे प्रसन्न करने लगे मिस्र और शची के पास से विदा होते समय उन्होंने फिर गाकर स्तुति पाठ किया जय नित्यानंद घोरचंद्र जय जय भवतारण अनाथ त्राण जीव प्राण धीत भयवार युग युगे रंग नवलीला नवरंग नवतरंग नव प्रसंग धरा भार धारण तापहारी प्रेमवारि वितररास रसबिहारी दीन आस कलुषनाश दुष्टत्रास कारण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 और फिर वहाँ से चल दिया बहुत सी औरतें थीं जो उसे बड़ा प्यार करती थीं निमाई को जाते देखकर उन्हें जो हार्दिक कष्ट हुआ उसे वे सह न सकी वे उच्च स्वर से पुकारने लगी निमाई लौट आ निमाई लौट आ पर निमाई ने उनकी एक न सुनी स्त्रियों में एक निमाई को लौटाने का महामंत्र जानती थी उसने हरी बोल हरी बोल कहना आरम्भ कर दिया बस निमाई हरी बोल, हरी बोल कहते हुए लौट पड़े मडी श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं कहा आहा श्री राम कृष्ण स्थिर न रह सके आहा कहते हुए मडी की ओर देख कर प्रेमाश्रु वन कर रहे हैं श्री राम कृष्ण बाबू और मास्टर से देखो अगर मुझे भाव समाधि हो तो तुम लोग शोरगुल न मचाना संसारी आदमी समझेंगे ढकोसला है निमाई का उपनयन हो रहा है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 जय राधे श्री राधे पुरुष ब्रज बालक संग मदन मान मानभंग स्त्रियाँ ब्रज कामनी उन्माद तरंग पुरुष दैत्य चलन नारायण सुरगण भयहारी स्त्रियाँ ब्रज बिहारी गोपनारी मानभिकारी निमाई जय राधे श्री राधे श्री कृष्ण यह गाना सुनते सुनते समाधि मग्न हो गए अब दूसरा अंक शुरू हुआ अद्वैत के घर के सामने श्रीवास आदि बातें कर रहे हैं मुकुंद मधुर कण से गा रहे हैं निमाई घर में है श्रीवास इनसे भेंट करने के लिए आए हैं पहले शची से भेंट हुई शची रोने लगी मेरा पुत्र संसार धर्म में मन नहीं देता जब से विश्वरूप चला गया है तब से सदा ही मेरे प्राण काँपते रहते हैं कि कहीं निमायी भी संन्यासी न हो जाए इसी समय निमाई आते हुए दिख पड़े शची श्रीवास से कह रही हैं देखो जान पड़ता है पागल है आंसुओं से हृदय प्लावित हुआ जा रहा है कहो कहो किस तरह इसका यह भाव दूर हो निमाई श्रीवास को देखकर रो रहे हैं कहा प्रभु कहाँ मुझे कृष्ण भक्ति हुई अधम जन्म तो व्यर्थ ही कटा जा रहा है श्री राम कृष्ण मास्टर की ओर देख कुछ बोलना चाहते हैं पर बात नहीं निकलती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 कि लोक परलोक दोनों बने परंतु प्रभु न जाने क्यों प्राण उधर को खींचते हैं समझाने पर भी नहीं समझते अगाज समुद्र में कूदना चाहता है श्री राम आहा